स मान जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, है ना उनका प्रकाशक होने से उसमें सृष्टित्व का उपचार है है ना मान गौण उसको सृष्टा कहते हैं गौण वृत्तिया उसको भरता कहते हैं गौण वृत्या समरता कहते हैं वस्तुतः है ना जो आत्मा पद का अर्थ है जो ब्रह्म पद का अर्थ है वही ईश्वर पद का अर्थ है है ना? उससे पृथक होकर के है ना? ईश्वर पदार्थ का सिद्ध होना नारायण शक्य नहीं है ये राम राज्य परिषद धर्म संघ ये सब नहीं था जब जबकि इसकी बीच में गंगा तरंग के जो जिस मकान में ठहरे हुए थे ना करपात्र जी आ, उसके नाम उनका जो गंगा शंकर गंगा शंकर मिश्र जो सन्मार्ग के संपादक वो आए बोले महाराज पांच बज गए है ना कपात्री जी ने कहा पांच बज गए कहा काज तो आपने दीक्षा ही नहीं की है ना अब वो दस बजे से पांच बजे तक हो ये ईश्वर चर्चा एक दिन बोला केवल एक दिन तो आपको ये बात सुनाई कि ये जो अजात बाद है जिस वस्तु का जन्म और मरण होता है वो वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती, और निरावयव वस्तु में जन्म मरण नहीं हो सकता और स्वयं प्रकाश चिन्ह मात्र में भी जन्म मरण नहीं हो सकता तो ये परब्रह्म परमात्मा ईश्वर के रूप में या जीव के रूप में या जगत के रूप में रूपांतरित होता है रूपांतरित होता है वो फूट के कोई उसमें से पौध निकलती है गेहूं में से गेहूं निकलता है या गेहूं में से पौध निकलती है ऐसा नहीं है तब क्या है ज्यो का त्यो है वो, इतना उपद्रव होने पर भी समुद्र के तरंगा होने पर भी तूफान चलने पर भी है ना प्रलय प्रलय की का घोर चिक्कार होने पर भी है ना और स्थिति का इतना है ना इतना कुहल होने पर भी है ना? और सृष्टि का इतना परिवर्तन होने पर भी ये सब है ना जिस मन से मालूम पड़ रहा है वो मन जिसमें केवल पूर्णा मात्र है और इस सृष्टि को देख करके जिसमें पूर्णा का अध्यारोप किया जाता है वो अपना आप ही परमार्थ वस्तु है और ये महाराज तेम जो भेदादी है क्या बोले तो भेदवादी तो वो है जो ईश्वर पर ही प्रहार करता है कि उसमें दुनिया घुस गई ठूस गई दुनिया दोनों बात एक ये मानना कि संसार उसमें ठुस गया और ये मानना कि संसार उसमें अंकुरित हो गया ईश्वर का अंकुरित ईश्वर का अंकुरित होकर के जगत बनना ये भी ईश्वर के ईश्वरत्व का है ना व्याघात है और ईश्वर में दुनिया का घुस जाना ये भी ईश्वर के ईश्वरत्व का व्याघात है है ना ये दोनों बात ये दोनों बात पूर्ण में अविनाशी में अद्वय में किसी भी प्रकार शक्य नहीं है तो तेना तो ये भाई ये तो व्यवहार का अनुवाद करते हैं ना? द्वैतवादी जो हैं, उनको तो इंद्रियों से संसार जैसा मालूम पड़ता है मन से जैसा संसार मालूम पड़ता है वेद में शास्त्र में पुराण में इस अंद्रिय द्वैत का जैसा वर्णन है उसका वो अनुवाद करते हैं वो परमार्थ का निरूपण नहीं करते हैं तो ये जो इंद्रियों के द्वारा भासमान द्वैत का अनुवाद है, है ना उस अनुवाद के साथ परमार्थ का कोई विरोध नहीं है अब एक आदमी समझो अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहा है वर्षा ऋतु तो। और आकाश में उसको इंद्रधनुष दिखाई पड़ा लाल है पीला है हरा है इंद्रधनुष तो आप देखते ही होंगे हमारे गांव में उसको बोरो बोलते हैं वो तो बचपन में जब पूरे उगता था ना तो इंद्रधनुष दिखता था तो हमारे बाबा कहते थे कि अब वर्षा होगी ये वर्षा का लक्षण है हमारे गुरुजी कहते थे कि इंद्रधनुष देख के किसी को दिखाना नहीं मनुस्मृति में इसका निषेध है नटेन्द्र धनुष हम दृष्टवा कश्यचित दर्शे दिखाना नहीं किसी को तो बच्चे ने कहा कि पिताजी ये आकाश रंग कैसे गया इतना पीला कैसे हो गया है ना इतना लाल कैसे हो गया इतना हरा कैसे हो गया पिताजी बोले कि आकाश रंगा नहीं है बेटा तो है ना तो सूरज की किरणें हैं वो जो आकाश में बादल हैं बादल की बूंदें हैं जल का आवास है उसमें वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वही रंगीन मालूम पड़ती हैं ना पानी रंग गया न बादल रंग गया न सूर्य की किरणें रंग गई न आकाश रंग गया अब बच्चा कहे कि हमको तो आंख से दिखता है तुमको नहीं दिखता है क्या पिताजी तो बोले हमको भी दिखता है बेटा है ना पिताजी बोलते हैं कि हमको भी वैसे ही दिखता है जैसा तुमको है ना लेकिन हम ये बात जानते हैं कि न वहां आसमान रंगा न सूर्य की किरण रंगी है न बादल में कोई रंग आया वो केवल किरणों के बकरी भवन से रंग दिखाई पड़ता है ना पिता को भी वैसे ही दिखता है पुत्र को भी वैसा दिखता है लेकिन पिता को ज्ञान है कि ये सूर्य की रश्मि ही रश्मि है और कुछ नहीं और पुत्र को सूर्य रश्मि का ज्ञान न होने के कारण केवल वो इंद्रिय अनुभूति का अनुवाद कर रहा है तो ज्ञानी अज्ञानी में फर्क कितना कि दुनिया दोनों को ब्रह्म में एक तरीके दिखती है अज्ञात से विज्ञा से जो भी आंख का नाप जीप सब एक सरी और एक सरी दुनिया दिखती है एक दिन एक मास्टर ने बताया कि ये सूरज जो दिखता है ना सूरज ये पृथ्वी से कितना लाख गुना तो बड़ा है हमको तो याद ही नहीं है वो है ना आप लोग तो सब पढ़ते पढ़ाते हैं जानते होंगे हैं है किसी को याद तेरह लाख गुना हमको भी थोड़ा थोड़ा फोरता था लेकिन मैंने सोचा किसी पढ़े लिखे से इसका अनुवाद करवा लेना ठीक है नहीं, नहीं हमको फुरता था परंतु अब हम सुने कोई सूझ को नाप के तो देखा नहीं है ना आजकल तो नापने की नापने की रीति भी हमको मालूम है दूर की चीज को जहां नहीं पहुंच सकते हैं उसको कैसे नापा जाता है वो हमको मालूम है क्योंकि हम ज्योतिषी के बेटे और पौत्र है बोला तो वो नापने की रीति हमको मालूम है तो एह, आ, अच्छा तो नाप लिया समझो तो अब बाप तो कहता है मास्टर तो कहता है कि पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे तेरह लाख गुना बड़ा सूरज है ना और बेटा कहता है विद्यार्थी कहता है कि हमको तो एक हाथ है की परिधि में सूरज दिखाई पड़ता है तो एक हाथ की परिधि में जो बेटा बताता है वो झूठ नहीं है क्यों झूठ नहीं है वो तो इंद्रिय प्रतीति का अनुवाद कर रहा है ना है नारायण और सूरज पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा है यह तो विज्ञान से गणित से सिद्ध है तो विज्ञान सिद्ध गणित सिद्ध जो सूरज का माप है ना वो ठीक है जो बच्चे को अपनी आंखों से दिखता है सो सच्चा नहीं है तो देखो वैज्ञानिक अनुभूति में है ना जैसे सच्चाई में और इंद्रिय अनुभूति में फर्क होता है ना ऐसे महाराज हमारे ज्ञान सिद्ध परमार्थ में अनुभव सिद्ध परमार्थ में और अज्ञानी जनों के इस है ना बौद्धिक मानसिक और इंद्रिय अनुभूति में फर्क पड़ गया है बस यही केवल एक ईंद्रिय मानसिक बौद्धिक अनुभूति का अनुवाद कर रहा है और एक अनुभव सिद्ध जो परमार्थ का स्वरूप है उसका निरूपण कर रहा है, है ना? इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानी खाएगा नहीं है ना? महाराज ज्ञानी हो तुम क्या ज्ञानी हो तुमको भूख लगती है है ना? एक बार कल्याण में एक लेख छपा हो कि ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं होती ज्ञानी वो है जिसको कोई इच्छा नहीं होती शुरू शुरू की बात है अच्युत मुनि जी महाराज जिंदा थे तो जाके किसी ने दिखाया अब ये नागपुर के बिरधिचंदे बहुत मानते थे गौरी शंकर गोयन का थे खुर्जा वाले बहुत मानते थे उनको तब तो जब कल्याण में लेख छपा तो जाके उन्होंने दिखाया कि महाराज देखो कल्याण में छप गया विज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं होती <laughs> अब कल्याण में नारायण नाम की क्या महिमा है यह छपे ना तो वो प्रामाणिक है तो ना नाम की तो है। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए ये बात छपे तो ठीक है, तो है। दृष्टा दृश्य का विवेक छपे है ना तो ठीक है महाराज तो जो परमार्थदर्शी है और परमार्थ से एक हो चुका है उसकी रहनी कैसी होती है अच्युत मुनि जी ने तुरंत चिट्ठी लिखी हनुमान प्रसाद हाँ तुमने कभी हमको भिक्षा करवाई और मैंने कह दिया कि हमको थोड़ी लाल मिर्च दे दो है तो मुझको तू अज्ञानी मानेगा ना है ऐसे ही लिखा हम तो वहां रहते थे, थे ना तो वहां कितनी चिट्ठियां आती थी, थी उनके बारे में भी हमको मालूम बोला तो तो फिर ये कहा जाएगा कि ज्ञानी में जो इच्छा दिखती है वो आभाष मात्र है आभाष मात्र है, आवास मात्र है या तो ये कहो कि वो ज्ञानी नहीं है और या तो ये कहो कि ज्ञानी में जो इच्छा दिखती है वो आभाष मात्र है परंतु इच्छा होती नहीं है तो बोलना नहीं होगा चलना नहीं होगा देखना नहीं होगा छूना नहीं होगा माने तब ज्ञानी माने होगा मांस का लोथड़ा है ना आ, अच्छा मांस का लोथड़ा नहीं है ना मांस का लोथड़ा भी ज्ञानी में नहीं होता यो कहना पड़ेगा है ना एक सज्जन ज्ञानी का लक्षण निकालने लगे हो है ना तो बोले की ज्ञानी को तो चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं का ठीक है कभी ज्ञानी को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं कभी बिल्कुल ठीक है भाई बोले कि ज्ञानी के मन में तो कोई इच्छा ही नहीं होती कि अच्छा बिल्कुल ठीक है भाई तो बोले कि नहीं महाराज ज्ञानी की तो सांस भी नहीं चलनी चाहिए <laughs> <laughs> <ना>? <laughs> तो ये देखो ऐसा कौन लोग कहते हैं भला है दुला? ना जो किसी संप्रदाय विशेष में या मत विशेष में आग्रह हैं है आ, वो ये बताने के लिए कि दुनिया में किसी को कोई ज्ञानी न माने ज्ञानी मानेगा तो उसका उपदेश सुनेगा है ना? और उपदेश सुनेगा तो भी ज्ञानी हो जाएगा तो वो ज्ञान संप्रदाय में जाने न पावे है ना उसके पशुत्व का नाश न होने पावे नारायण है ना इसके लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि दुनिया में कोई ज्ञानी है ही नहीं मिले ही नहीं बोले ज्ञानी की तो सांस ही नहीं चलती है ज्ञानी तो बोलते ही नहीं है है ना तो है ये जो व्यवहार में जितनी बातें अज्ञानी लोग करते हैं ना? उसके साथ उनका व्यवहार है ना भेद नहीं है तो क्यों भेद नहीं है कब वो अपनी इंद्रिय अनुभूति में लगे हुए हैं मानसिक अनुभूति में लगे हुए हैं बौद्धिक अनुभूति में लगे हुए हैं व्यापारिक अनुभूति में लगे हुए हैं भ्वजारम भजकल में लगे हुए हैं है ना वो परमार्थ के बारे में जो कुछ कहते हैं वो प्रामाणिक कोटि में नहीं पहुंचता है माए तन ्य था तत्वतो कथन तत्व तो ही मर्द्यम अमृतम रजेतो फिर ये अजन्मा में ये सृष्टि कैसे दिख रही है बोले देखो अजन्मा में हमारा अंतकरण कैसे दिख रहा है ये पूछते हो कि अजन्मा में आकाश और धरती कैसे दिख रही है ये पूछ रहे हो माया भिद्यते ये तान्य था अजम कथन च अजम माया भेद्य अन्यथा कथन न भेद्यते ये जो अज है ये केवल माया से जायमान मालूम पड़ता है अन्य किसी भी प्रकार से नहीं ले ओ, अब मायावाद आया ये वेदांत जो है असल में मायावादी नहीं है ना अध्यारोपित जो वस्तु होती है उससे बाद नहीं बनता अनध्यारोपित जो वस्तु है सिद्ध जो वस्तु है उससे बाद बनता है तो वेदांत ब्रह्मवाद है वेदांत मायावाद नहीं है श्रीमद भागवत में तो कई बार हाँ, कई बार ब्रह्म ब्रह्मवाद सुवृत्त श्रुतो यत्र सेदते रते ब्रह्मबाद शब्द का भागवत में अनेक बार प्रयोग है पर भाई ये आज जो है वो ये पैदा होने वाली और मरने वाली चीजों के रूप में शरीर और अंतकरण और इंद्रियों के रूप में कैसे मालूम पड़ता है ये कैसे है क्यों है क्या है ये हमारे भक्त लोग बताते हैं कि क्यों है और सांख्यवादी लोग बताते हैं कि कैसे है और वेदांती लोग बताते हैं कि क्या है देखो बच्चा यही चाहता है कि जो चीज उसके हाथ लगे उसको वो मुंह में डाल दे बच्चे की होती है ना रुचि ऐसी तो दुनिया में जो चीज होवे उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए है ना एक बुद्धि ये है दूसरा ई माताएं ऐसी मिलती हैं वो कि कोई बढ़िया चीज उनको खाने को दिया जाए ना तो मुंह में डाल के फिर सोचने लगती हैं कि ये चीज मैंने आज तक तो नहीं खाई थी पर है बढ़िया तो कैसे बनी होगी है ना इसमें क्या क्या चीज होगी इसमें अजवाइन है कि नहीं सौ है कि नहीं नमक है कि नहीं वो स्वाद से पता लगा लेती है कि इस चीज में क्या क्या पड़ा है और फिर घर में जाके वो चीज बना लेती है वो ये ये उनकी महिमा है ये चीज कैसे बनी होगी है ना और सिख लोग होते हैं वो किसी चीज को देखते हैं हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे काम में क्या आवे ये हमारे काम की चीज है कि नहीं इसको हम किसी काम में ले सकते हैं कि नहीं ये तो जो ब्राह्मण हृदय है ना जो निष्कारण संध्या बंदन का अनुष्ठान करता रहा है बचपन से कर, है ना निष्काम का संध्या बंधन का नमूना है निष्काम कर वो अगर आदमी बचपन से करता हो वे तो कम से कम ये सवाल उसका हल हो जाएगा कि ये काम क्यों करना चाहिए है ना ये सवाल तो हल ही हो जाएगा क्यों करना चाहिए बोले बिना क्यों के भी कुछ करोगे बच्चू अपने जीवन में कि सब क्यों क्यों लगा के ही करोगे जब तक लड्डू खाने को न मिले हमारे सेठो के घर में बच्चे हैं उनसे कहो कि माला फेरो कहते हैं क्या मिलेगा माला फेरने से तो बाप कहता दो आना पैसा देंगे बोले अच्छा लो फेर देते हैं है ना दो आना पैसा मिले और बच्चा माला फेरने को तैयार है ना तो यही बचपन अगर जिंदगी में हमेशा बना रहा क्यों क्यों क्यों है ना क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा है ना ये कोई दिल है ये कोई दिमाग है है ना माने कुछ हम मिलने के नौकर हैं ये तो नौकर का काम है कि क्या तनखा मिलेगी पूछे मालिक का काम थोड़ा ही है वैज्ञानिक ब्राह्मण हृदय माने वैज्ञानिक जो पदार्थ के परीक्षण में निपुण है, है ना वो विचार करते हैं कि ये क्या है हम माथेरान में घूम रहे हो है ना तो एक फल मिला तो मैंने पूछा है क्या फल है तो किसी ने नाम बता दिया इसका अमुख नाम है पर्याप्त हो गया एक डाक्टर था है ना? उसने उठा लिया उस फल को उसके पत्ते भी तोड़ लिए लेकिन कोई क्या बात है का हम ले जाके अपने प्रयोगशाला में इसका जांच करेंगे कि ये हमारे किस काम आ सकता है किस रोग में ये दवा बन सकता है है तो ना किस रोग की दवा ये हो सकता है हम जांच करेंगे तो क्या क्या इसमें है सारा तो प्रयोजनानुसारी जांच जो होती है ना वो विशेषता की जांच होती है विशेषता की जांच क्यों की जाती है कि आपने किस काम में हम इसको लें और निर्विशेष वस्तु का ज्ञान किसके लिए होता है कब वस्तु का स्वरूप क्या है तो जिज्ञासा जो सच्ची होती है वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है अभी बात फिर आपको बता श्य <tos> मु आजम तत्व विद्रिय मर्यताजे अजात भाव से जाति बातिन अजा मर्ता नमृत मत न मृत तथा प्रकृतेरन्य भाव न कथित भविष्य स्वभावनामृत यो ग्यता केमृतस्त कथा निश्चल समान यदवतीतरस नेहनाने चानांद्रो मयाद बहुधा माए से सुख्य हैं अद्वित ही द्वैत रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाता है मान वो कभी अद्वैत रूप में रहता है कभी द्वैत रूप में रहता है जैसे आम कभी खट्टा रहता है और कभी मीठा हो जाता है कभी छोटा रहता है कभी बड़ा हो जाता है कभी तने में रहता है कभी डाली में रहता है कभी बौर में रहता है कभी सरसों के दाने के बराबर रहता है आम के पेड़ में आम के फल का पता ही नहीं है देखो द्वैत नहीं है वहां हजारों तो आम निकले आते हैं तो ऐसे ये जो जगत है ये मूल में तो अद्वैत है अद्वैत में रहता है और बाद में अनेक हो जाता है रहती है तो एक रहती है और बल्बों में आती है पंखों में आती है तो अनेक हो जाती है कैसे जगत के मूल में तो अद्वैत ब्रह्म है और फिर वो जगत रूप द्वैत बनता है और फिर जब जगत नहीं रहता है तो फिर अद्वैत हो जाता है माने अद्वैत परिवर्तित होकर द्वैत बना है अद्वैत फूट के भिन्न होकर द्वैत बना है अद्वैत छिन्न छिन्न के द्वैत बना है बोले तो ठीक है आम कच्चे से पक्का तो होता है खट्टे से मीठा तो हो जाता है परंतु फिर सड़ भी जाता है ये तो मालूम है तो जिस चीज में फूल जाने का स्वभाव है फट जाने का स्वभाव है छिन्न भिन्न हो जाने का स्वभाव है तो वो अद्वैत कैसे होगा छिन्न भिन्न होने का स्वभाव होए, फूल जाने का और पटक जाने का स्वभाव होए, फ जाने का टूट जाने का स्वभाव होए बदल जाने का स्वभाव हो ए, अनेक हो जाने का स्वभाव हो है ना और फिर वो अजनमा होए, अमृत तो होए, अद्वैत तो होए, है ना? ये बात तो किसी भी प्रकार संभव नहीं है इसलिए अद्वैत ही बदल के फूट के द्वैत बनता है और द्वैत ही नष्ट होके अद्वैत हो जाता है जैसे सोने के जेवर बन जाते हैं और जेवर सोना बन जाता है इसमें बनना जो है वो कल्पित है सोना तो बहुत एक परिचिन धातु है आकाश भी नहीं फूटता फटता तो जो चैतन्य अद्वैत है अधिष्ठान अद्वैत है स्वयं प्रकाश अद्वैत है सर्वाभाषक अद्वैत है वो कैसे कटेगा कैसे टूटेगा तो अद्वैत से पैदा होने के कारण द्वैत भी परमार्थ सत्य है और द्वैत का पर्यवसान अंतिम होने के कारण अद्वैत सत्य है ये बात दोनों नहीं बनती है भागवत में एक जगह इसका प्रसंग आया है बोले सत्य परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण ये जगत सत्य है यदि ऐसा कहो सत इदमुत्थिता सदीति चेत सत्य से पैदा होने के कारण ये सत्य है बाप के मनुष्य होने के कारण बेटा भी मनुष्य है ये जैसे नियम लोक में बनता है वैसे सत्य से पैदा होने के कारण है जगत भी सत्य है अगर ऐसा नियम बनाओ बोले तर्क खत्म ये बिल्कुल तर्क विरुद्ध है तर्क से व्याहत है युक्ति तो क्यों एक सत्य तो वो है जिसने पैदा किया और एक सत्य वो है जो पैदा हुआ तो जो पैदा हुआ वो पहले नहीं था तो असत्य था और जो पैदा हुआ और मरेगा वो बाद में नहीं रहेगा तो असत्य हुआ सत्य तो उसको कहते हैं जिस पर काल का असर न पड़े जो त्रिकाला बाधित हो अबाधित तो हो उसको सत्य बोलते हैं जो पैदा हुआ तो छोटा सत्य और जो पैदा नहीं हुआ जिसने पैदा किया तो बड़ा सत्य तो सत्य में दो भेद मानोगे ना एक छोटा सत्य एक बड़ा सत्य तो छोटा सत्य काल परिचिन्न होगा और बड़ा सत्य काल परिचिन्न नहीं होगा तो जो काल परिच्छिन्न नहीं होगा वही वह असली सत्य होगा जो काल परिच्छिन्न होगा वो मिथ्या सत्य होगा एक सत्य ऐसा है जो हमेशा है ना पैदा होता है ना मरता है और एक सत्य ऐसा है जो पैदा होता है और मरता है हैं तो ये जो दूसरे नंबर का सत्य है हैं ये तो असली सत्य से भिन्न होने के कारण असत्य हो गया ना असत्य हो गया तो सतईदमुत्थितम सदितिचेल नर्क देखो जिंदा से मुर्दा पैदा होता है व्यभिचर तक क्वचा शरीर जिंदा है इसमें से बाल और नाखून ये मुर्दा पैदा होते हैं काट जाओ तो दुख ही नहीं जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है ये कोई नियम नहीं है क्वच अमृषा रस्सी में सांप दिखता है जूठा होता है बोले वहां तो अज्ञान है तो बोले यहाँ भी अज्ञान है अपनी ब्रह्मता का जो अज्ञान है ना उस अज्ञान से ही ये सृष्टि सच्ची मालूम पड़ती है बच्चे को इंद्रधनुष सच्चा मालूम पड़ता है बाप को इंद्रधनुष सच्चा नहीं मालूम पड़ता और दीखता दोनों को एक है आंख दोनों की बताती है लाल है पीला है हरा है आकाश रंगा रंगा सा है पर बाप जानता है कि ना आकाश रंगा न हवा रंगी है न पानी रंगा न बादल रंगा और तो रंग दिखता है और बच्चा समझता है कि सचों से रंग गया है बस ऐसे ही सत्य में ये जो सृष्टि दिखती है ये बिल्कुल इंद्रधनुषी है हो इंद्रधनुषी इंद्रिय का अनुभूति है तात्विक नहीं तब तथ्य बोले ये भेद कहाँ से मालूम पड़ता है इस स्फुटन मालूम तो बिल्कुल पड़ता है चना फूट के तना निकले आया न गुठली फूटी और पेड़ निकला ककड़ी फूटी मीठी हो गई वो जो बड़ा बड़ा फूट होता है ना फूट तो ले ये ब्रह्म फूटा और जगत हो गया तो कोई फोड़ा ही होगा ब्रह्म होगा, को <laughs> तब फिर यह प्रश्न हुआ कि जब ये परमार्थ सत्य नहीं है तो इसमें भेद आखिर है कैसे बोले माया यही माया है माया इसी को कहते हैं कि जिसमें भेद न होए और भेद मालूम पड़े है ना ये जादूगर जो हैं जादूगर इंद्रजालिक ऐसा भेद करके दिखा देते हैं जैसे आंख में रोग होने पर चंद्रमा अनेक देखता है जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सांप धारा आदि विकल्प होते हैं इसी प्रकार माया से ये प्रपंच दिखता है तो माया से जो चीज दिखती है ना वो जहां दिखती है वहां नहीं होती है आंख बंद जाने से दिखती है हमने जादू के खेल देखे हैं ऐसे ऐसे मजेदार असली बात यह है कि जो सावयव वस्तु होती है अवयव माने हिस्से हो अवयव कहते हैं हिस्से को तो जो हिस्से वाली चीज होती है वो अपने हिस्सों के बदलने से बदल जाती है जैसे समझो एक आम का फल है तो उसमें तो कण कण कण अलग है ना आपने अध पक्का आम भी तो देखा होगा आधा पक्का आधा कच्चा और आम पकता किधर से है नीचे से कि ऊपर से डाटी की तरफ से है ना दाटी की तरफ से, की से। की नहीं पकता और जो नीचे जहाँ वो उसका, वो होता है नीचे का नरम हो जाएगा ऊपर का कड़ा ही रहेगा तो हाँ। दादा जी कहते हैं कि डाटी की ओर से पहले पके टूट के गिर जाएगा हाँ। वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो नीचे की ओर से पकता है देखो उसमें भी मर्यादा है नहीं मैने हम लोग गांव में कोई आम पहले बगीचे में जाते ना बगीचे में तो कोई ऐसा आम हाथ लग जाता जो पूरा पका ना हो तो उसका निचला हिस्सा खा लेते और ऊपर वाला छोड़ देते <laughs> तो ऐसा क्यों होता है क्या उसमें कण होते हैं हम वो उनमें वो बदलते हैं देखो दूध जो है ना हमको डॉक्टरों ने बताया कि दूध में तो शक्कर है और वही दूध जब दही बन जाता है तब उसमें शक्कर नहीं है ना दूध पिएंगे तो पेट में शक्कर बनेगी और दही खाएंगे मठा पियेंगे तो पेट में शक्कर नहीं बनेगी तो क्या हुआ वो तो जो दूध के कण थे ना मीठे वो खटास में बदल गए खट्टे हो गए तो ऐसे ईश्वर दूध की तरह हो गए है ना वो सृष्टि के पहले तो मीठा रहा हो है ना और जब सृष्टि बना तब खट्टा दही हो गया तो अंत में क्या होगा सड़ जाएगा दुर्गंध आने लग जाएगी तो जो अवयव वाली वस्तु होती है वही बदलती है जो वस्तु अवयव वाली नहीं होती वो बिल्कुल नहीं बदलती इसी से बोलते हैं कि भेदो मिथ्या भेद जो होता है ना भेदन स्फुटन भेद भेद माने गधा और घोड़ा नहीं है ना? भेद माने किसी चीज का अपनी अवस्था को छोड़ देना और दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाना भेदन चने का बीज फूल गया फूट गया भित गया हो भिद गया भिन्न हो गया तो भेद मिथ्या है क्यों भेद ही होने के कारण भेद माने मिथ्या जैसे एक चंद्रमा दो चंद्रमा मालूम पड़े चीज एक है और दो मालूम पड़े तो मिथ्या बोलते हैं क प्रकार तत्व जो है वो बिल्कुल भेद रहित है क्यों का उसमें हिस्से नहीं है निरवयत्वाद नित्य होने के कारण अजन्मा होने के कारण और जो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं जैसे मिट्टी मिट्टी अजन्मा नहीं है मिट्टी नित्य नहीं है मिट्टी निरवैव नहीं है और ये जो चिन्ह मात्र वस्तु सन्मात्र वस्तु है वो अजन्मा है अमृत है निरवय है तो यदि ये बात मान ली जाए कि जो तत्व है वही बदल जाता है भेद को प्राप्त होता है तो जो अज है अमृत है स्वभाव से वो मर्त्य कैसे होगा स्वभाव वस्तु का बदलता नहीं बोले तो आग है ठंडी है का आग है तो ठंडी कैसे है का तत्व है और बदलता है तो बदलता है तो तत्व तो कैसे है तत्व का रूप बदल सकता है नाम बदल सकता है लेकिन वस्तु कैसे बदल सकती है तत्व तो कहते ही उसको है जो नाम रूप के आरोप से परे हुए तो तत्व बोलते आकार को तत्व नहीं बोलते हैं वो सोना जो है ना वो चौकोर है कि गोल है कि कंकड़ाकार है कि हाराकार है कि कुंडलाकार है ये जो आकार हैं उसको तत्व नहीं बोलते आकार में वजन नहीं होता बोला आकार बनने के पहले नहीं था और टूटने के बाद नहीं रहेगा और उसका वजन कहीं नहीं जाता ये कहो कि आकार का वजन जो है वो है ना कहीं समा गया आकार में वजन आया नहीं आकार से वजन जाए आकार टूटने से वजन जाएगा नहीं है और आकार जब है तो वस्तु के वजन में कोई वृद्धि हुई नहीं है तो ये जो नाम रूप है ना सृष्टि के नाम में भी वजन नहीं होता मैं तो महाराज है ना घड़े का एक वजन घड़े के नाम का दूसरा वजन का मिट्टी का एक वजन और घड़े का दूसरा वजन दोहरा वजन हो जाए तो ये पर ब्रह्म परमात्मा में जो नाम और आकार दिख रहे हैं इसका कोई भार परमात्मा पर नहीं है इससे भारवान परमात्मा नहीं बना तो नाम और रूप का कोई वजन नहीं होता कोई भार नहीं होता है ना बनने के पहले उसका कोई कोई रूप नहीं होता और टूटने के पहले भी उसका कोई रूप नहीं होता वो तो जितनी देर आकार दिखता है उतनी उसकी उम्र है उतना ही उसका स्थान है और उतना ही है वो मालूम पड़ने से जुदा आकार का स्थान नहीं है इसलिए वो तत्व तो नहीं है और स्वभाव की विपरीतता मानोगे कि कोई चीज बदल जाती है बोले भाई अभी तो मुक्त नहीं है अभी तो बद्ध है एक ने कहा देखो पहले ब्रह्म था अब जगत है बाद में ब्रह्म रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम मुक्त थे अब बद्ध हैं और आगे मुक्त हो जाएंगे माने एक ही आत्मा कभी मुक्त और कभी बद्ध हुआ करता है तो प्रश्न ये हुआ कि आत्मा का जो असली स्वरूप है वो मुक्त है कि बद्ध है तो यदि पहले मुक्त था और अब बद्ध हो गया तो फिर मुक्त होगा तो फिर बद्ध क्यों नहीं होगा क्योंकि जब मुक्ति रूप स्वभाव उसका बदल जाता है तो फिर बदल जाएगा तो ऐसा मानते हैं कि यदि आत्मा सचमुच परिवर्तनशील हो वह बदलने वाला हो वह तब्दील होता हो है ना बदलता हो तो क्या दशा होगी देह में आया तो कर्ता भोगता तो बोले आत्मा करता भोगता कहा आत्मा करता भोगता तो फिर पापी तो पुण्यात्मा तो फिर सुखी तो फिर दुखी तो बोले अब मुक्त होने की उम्मीद छोड़ दो तो शंकराचार्य भगवान का श्लोक है। आत्मा कर्दि रूपश्चेत मांकांक्षी स्तर ही मुक्तता यदि तुम अपने आत्मा को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी संसारी और परिच्छिन्न मानते हो संसारी माने नरक स्वर्ग पुनर्जन्म में जाने वाला और परिचिन्न माने टुकड़ा यदि तुम अपने को पापी आत्मा सुखी दुखी स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में जाने आने वाला और एक टुकड़ा अपने को मानते हो चैतन्य का टुकड़ा तो मांकांक्षी स्तर ही मुक्तता मुक्त होने की उम्मीद छोड़ दो मुक्त होने की आशा मत करो क्यों कि नहीं स्वभावो भावानाम व्या बर्तितउव रवे है जैसे सूरज का स्वभाव है गरमा गर्मागरम वो बदल के ठंडा नहीं हो सकता इसी प्रकार यदि आत्मा का स्वभाव है पापी होना पुण्यात्मा होना सुखी होना दुखी होना नरक स्वर्ग में जाना अब टुकड़ा होना तो वो बदल नहीं सकता ज्यो का त्यों रहेगा आत्मा कर्ादि रूपश्चैन महाकांक्षी तरही मुक्तताम नहि ही स्वभावो भावान्यावर्तेत्यवद्रवे है किसी भी वस्तु का जो सहज स्वरूप है वो छूटता नहीं और यदि वस्तु का सहज स्वरूप ही नहीं है तो वस्तु ही नहीं है जिस वस्तु का कोई सहज स्वरूप नहीं है, है? स्वरूपहीन वस्तु तो आप देखो जिस प्रमाण से जो बात सिद्ध होती है ना उसी प्रमाण से वो वस्तु कर सकते हैं और सिद्ध होए दूसरे प्रमाण से और कटे दूसरे प्रमाण से तो गलत होती है वो वो प्रक्रिया गलत होती है जैसे आप देखो गुलाब की पंखड़ी में गंध सिद्ध होती है काहे से का नाक से गुलाब में गंध है ये काहे से सिद्ध हुआ नाक से तो नाक प्रमाण है और गंध सिद्ध हुआ अब यदि कोई गुलाब का फूल होवे न ना? और नाक से सूंघने पर उसमें गंध न मालूम पड़े तब तो ये कहना पड़ेगा कि यह निर्गंध गुलाब है लेकिन आंख से गुलाब को देख के ही कोई बता दे कि इसमें गंध है कि गंध नहीं है तो वो गलत होगा